महाराज सोलत सरसुर हरिम आ रही जरूर पर चढ़ के आ रही दृष्टवा गरुपति हरि हरि आ रहे हैं हरिहरि हमारी दुख का दुख को निवृत्ति करने के लिए रहे आ रहे हरिम आज देखा थे कैसे वो बात चट्दा बुझ करम सात तो सबसे पहला शब्द क्या है नारायण नारायण नारायण पहली के बहुत स्वामी आप बिल्कुल बिल्कुल क्यों आ रहे हैं। आप आसमान में क्यों दिखाई पड़ रहे आपको तो नारायण नार मन आप तो रहने वाले सामू और मैं पानी यहाँ से कड़ी बट नारायण नारायण समय आपको नारायण हो आप तो जल में बिहार करते हो मेरे इतने आंसू निकल रहे हैं आपके बिहार के लिए पर्याप्त नहीं है हाँ नारायण तो यारे मेरे आंसू आपके बिहार के लिए पर्याप्त नहीं अच्छा बोल नारायण ना थी गुरु भगवान नमस्ते जो नारायण था भगवान ने कहा जरूर अब तेरी गति नर रहे अब किस पर चलकर फिर नहीं जा सकता भगवान ने छोड़ा तुम्हारा जरूर को छोड़ दिया जरूर पीछे पीछे करना तब भी छे कर माता सहसा अवतार हो रहा है अवतार हो रहा है अवतारूत्री अब हमें अवतारूत्र प्रजापति अंतर जाए मानव बहुत अज हमें उन साधनाओं के परिणामक स्वरूप मैंने किसी को सुदशरथ बनाया किसी को नंद बनाया किसी को वस्देव बनाया तूने जिंदगी भर मेरी सेवा की आज मैं तुझको अपनी मां बना रहा हूं गरुड़ के पीठ से या ठाकुर का अवतरण बना तम बीच पीड़ित मजा सहसा वतीरिया। यही तो अवकार है सहसा वती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 कृपयोजहार कृपा है ठाकुर अग्रहा मुखात हरि गजेन्द्रम संपश्यता हरिभु मुच ये ठाकुर के हाथ में श्री राम गजेंद्र के हाथ में कमल है अब इस कमल की बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं वैष्णव वैष्णवाचार्यों ने इसकी बड़ी व्याख्या श्री जीव गोषावी बात कहते हैं कि कमल कहां से आया तो जीव गोषावी बात कहते हैं कि जब ठाकुर लक्ष्मी के हाथों से अपने चरणों को छुड़ा के भगे तो श्री लक्ष्मी ने कहा जा तो रहे हो लेकिन इसका उद्धार करोगे कैसे तुम तो बहाना खोजते उद्धार के लिए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 स्नान करके बाहर निकली ठाकुर की प्रेरणा आज उनका उत्तरीय एकदम नया है देवियां चद्दर होती हैं ऊपर से केवल साड़ी में नहीं रहती है। ये तो अधोवस्त्र हो गए उत्तरीय अलग से होती है यह परंपरा थी पहले नष्ट होने राजरानी रानी द्रौपदी का उत्तरीय संयोग बस आ गया था एकदम नया ठाकुर के चरणों में अर्पण करके दासी आदमी के पहनने के लिए लाइ थी राजा रानी द्रौपदी जब किनारे आई देखा क्या एक महात्मा गदुरघर का राजा रानी ने देखा क्यों खड़े क्यों है जरूरी स्नान कर लिया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 सी दुर्भाषा सोच ये दुर्भाषा है महाराज दुर्भाषा के मतलब तो कहते जो कहते हैं जो दूध बहुत खाए उसका नाम दुर्भाषा है और हम कहते हैं जो दुष्ट वास जिसके हो वही दुर्भाषा है ये अपने वस्त्र की चिंता नहीं करती थी वास में वस्त्र ये अपने वस्त्र की चिंता नहीं करती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 अपने स्वामी की सेवा की याद है कैसा वस्त्र था कैसा शरीर था सेवा तो खूब की राम जी पीछे नहीं लोटूंगा, यह दुर्वासा थी मात्र लंगोटी ही इनका वस्त्र था कौपिन के अतिरिक्त इनका कोई वस्त्र था ही नहीं लेकिन दुनिया की भाग्यशाली वही है जो गोपिनधारी एक बात याद रख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 आखिरी छोर जब टोपनी ने फेंका दुबासा ने लपक के पकड़ लिया आड़बंद साधु पहनते हैं डाला आडवन में लगोटी लगाया बाहर आए क्या बेटी आज तू वृद्ध की वृद्ध की लज्जा बचाई ठाकुर तेरी लज्जा का संरक्षण बेटी तूने मुझे एक बीता वस्त्र दिया है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 बहाना ठाकुर मिला देते हैं फिर भी उस बहाना से हम चूक जाते हैं ऐसे हम दुष्ट हैं हम अपनी बात कह रहे हैं अपनी आप सोचो मनुष्य का शरीर भी तो बहाना ही है है कि इसको पाके अगर तुम चूक रहे हो तो ठाकुर की क्या गलती है क्या राम जी भगवती वासुति करुणामयी कृपा मई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 हम ये जानना चाहते हैं कि अमृत के लिए समुद्र का मंथन क्यों हुआ इस समुद्र मंथन का कारण क्या देवता बड़े दीनहीन हो गए थे ये देवता दीनहीन क्यों हो गए स्वामी क्यों इन्होंने एक ब्राह्मण की दी हुई वस्तु का अपमान कर दिया महर्षि दुर्बासा आ रहे थे सामने से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 इस जगह आप होंगे तो क्या करेंगे बोली दुर्भाषा जी क्रोध ही नहीं है दुर्भाषा जी क्रोध करके भक्तों का महत्व दुर्भाषा जी महाराज ने इंद्र को श्राप दिया ऐसा अपमान जा श्रीभ्रष्ट हो जा दुर्वा सपाद सेन्द्रा लोकास्त्रो नृप निश्रीकाज्या अब इस सब के सब ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान की स्तुति करने के लिए गए अब जाए कहाँ भगवान को छोड़कर और कोई शरण है ही नहीं तस्मा शरण जगदगुरु स्वाम सनो धाष्यति शुरप्रिया इतना बढ़िया शब्द है भगवान के पास जाओगे कह हम भगवान के पास जाएंगे कह क्यों कि तो विधाष्य वो हमारा सम कल्याण करेंगे क्यों कह स्वाम हम उनके अपने हैं आप अप उन, उनके अपने क्यों हो कहने के सुर हैं और वो सुरप्रिया सुर हो मतलब क्या है या सूर्य का मतलब देवता तो है ही लेकिन उसमें अंतरलीन थे वो सुर प्रिय सुर माने जो भगवान का भक्त हो उसका नाम है सूर्य हां जो भगवान से प्यार करे उसका नाम है सूर्य जो ठाकुर को छोड़ के अन्यत्र जाए ही नहीं उसका नाम है सूर्य सुष्टु शोभनम परमात्मा श्री रामचंद्र कृष्णचंद्र सुष्ट सुमन सुख सुमन राम जी सुमन भगवान कृष्ण सुमन भगवान नारायण अ तत्र ये रमनते थे सुरा और उसमें जिनका मन रमण करे वही है सुर वही सुर आप भी सुर हो सकते आप असुर भी हो सकते हैं असुर के सुर कहते हैं असुमने प्राण असु प्राणी सुजे रमन थी प्रे जो खाली हमारा पेट कैसा भरे हम कैसे जिए कैसे जीते रहे हमारे सुख कैसे मिले संपत्ति कैसे मिले चाहे दूसरों को मार के खा जाओ चाहे जो कुछ कर जाओ वही है असु तो भगवान सुरभ है भगवान असुरभ नहीं भगवान सुरभ प्रिय किया भगवान का प्राकट्य हुआ अरे भगवान जो प्रकट हुए हो ना कि हाँ बड़े बड़े तेजस्वी थे सबका चेहरा ठाकुर हाँ, जब आते हैं तो सब महाराज एकदम ऐसे हो जाते हैं जानो अब पता नहीं कौन शाम आविर भूत राजन सहस्रार को दया ही। जानो हजारों सूर्य एक साथ हुए हुए सब देवता आग गए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 मिलने के लिए कौन करता है बाहर की संधि करना है आत्मा की संधि नहीं करनी है जाओ बाहर की संधि करो संधि कर लो जा करके और देवता और दैत्य की बन जाएगी संबित सरकार संबित तो शब्द नया नहीं है ऐसा मत समझना कि किसी ने नया खोज दिया बिल्कुल पुराना शब्द है जाओ सबको संधि संबित संबित कर दो देवता थोड़ा देख रहे थे ठाकुर कुछ और कहें अरे कहें सत्रु से भी दुश्मनी करनी चाहिए मैं मैंने मान लिया कि तुम्हारी दुश्मन है लेकिन ही दुश्मन से भी संधि करने चाहिए सत्यार्थ गौरवी अपना कार्य साधना चाहिए जाओ कर अब इसमें ने एक उदाहरण दिया है चूहा का और सांप का एक पिटारी थी उसमें सांप बन था चूहा कहीं से आ गया चूहा कहीं से आ गया सांप ने उसको साथ आओ आओ, आओ क्या बात ये तो मेरा काल है।, कह तुम काल नहीं है तुम डरो मतलब तुम्हारे काल नहीं तुम तेरे दोस्त मित्र थोड़ी देर के बाद क्या चूहा भाई कह आप भी सोचो कहा फस गए फंसते गए अच्छा मैं तो बहुत दिन से हूं निकल नहीं पा रहा हूं कि काम करूं तो दोस्त हो ही गए जरा इसको काटो चुहा भाई ने काटा चुहा भाई निकले तो साहब भाई भी निकले चुहा भाई आगे बढ़े तो साहब भाई को जरा रुक जाओ एक रुको रुक गए चूहा भाई क्या बात दोस्त है? क्या हमको भूख लेंगे ये भूख तो मेरे को भी लगी कि आपकी भूख आप, आप जानो मेरा भक्स तो मेरे सामने है मैं तो बगैर खाए छोड़ूंगा नहीं तुमको कह तुम मित्र जय के मित्र थे पिछाई काटने के लिए जिंदगी भर के लिए मित्र हैं हैथस्य पदवी गई अमृत के उत्पादन करने में विलंब मत करो जल्दी करो और जो जो देवता देवता लोग जो जो दैतिक वही वही तो मान लेना अस्वीकार मत करना और सब कुछ भगवान ने सिखा दिया कैसे जैसे बालक खुद बाप पढ़ावे हो वहां जा रहे हो ठंड से बच के रहना जरा मुखलर गली में लगा लेना कंटोप भी पहन लेना चद्दर ओढ़ना रात में कहीं शरीर खुल न जाए तो मजे में कोठरी बंद करके सोना ऐसा जैसे बाप सिखावे वैसे भगवान बच्चे की तरफ कुछ कुछ ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना अब महाराज संबित बन गई ततो देवा सुरा कृतवा संभीद चलो पहले मथानी लाओ समुद्र का मंथन करने के लिए तो मथानी कहां से लाओ राम जी के मंदिरा ठाकुर तो से बचा बता दिया मंदिराचल को दोनों ने मिलकर दोनों वर्गो ने दोनों वर्गो ने मिलकर मंदिराचल को उखाड़ा मंदराचल को लेकर के चले महाराज और जब चले राम जी तो मंदराचल बीच में आने को लुढ़का और जब मंदराचल लुढ़का तो कोई उसके नीचे दब गया किसी का मुंह टूट गया किसी का दाग टूट गया किसी की भुजाएं टूट गई किसी की कमर टूट गई किसी के पैर टूट गए किसी के घुटने टूट गए किसी की ठुड्डी टूट गई और हालत हो ठाकुर जी गरुड़ पर चढ़ के वहीं पर बभु गरुड़ ध्वज ठाकुर आए और आने के बाद देखा कि सब कराए रहे हाय हाय कर रहे ठाकुर ने अपनी कृपा पूरे चितवन से एक बार निहार दिए क्षया महाराज इसी नजर को पानी के लिए दुनिया तर्जती है एक बार ऐसी दृष्टि डाल दो दार डाल जिसने ठाकुर की नेत्रों को देख लिया मेरी बात शांत सुना जिसने ठाकुर की नेत्रों को देख लिया और इन नेत्रों से ठाकुर ने जिसको देख लिया <laughs> उसकी तरह दुनिया में भाग्यवान कोई है नहीं आंखों का फल प्राप्त कर लिया आखों के आखों के पानी का फल इतना ही है कि ठाकुर की मूर्ति को देखो बस इतना ही है वाह अक्षणवताम फलमिदम् इदम फलमिदम् फल फलम् इदमे और फल अपहरण ये कौन कह रहा है हमारा ये कौन कह रहा है हैं सीमंतनियां कह रही हैं गोपियां कह रही हम कहें नहीं ये ब्रिज के रूप में भयोदी श्रुति कह रही भगवती स्त्रुति का प्रतिपादन है कि अक्षण वा फलम इदम न परम विदाम प्राप्त करने का फल ही यही है कि सख्य पशूर अनुविवेश ठाकुर आ रहे हैं और ठाकुर मुस्कुरा करके एक बार आपकी ओर एक झटके से ही देख लेकिन एक बार देख ले बस एक दृष्टि पड़ जाए जैसे बिजली की तरह कौन की गायब हो जाए तुम्हारा जीवन निहाल युवा निपीत मनोरक्त कथा क्षमोक्षम ख्यम। वक्तम व्रजेश सुतयो वक्रम ब्रजेश सुतो अनुवेणु दुष्टम युवा निपीत मनु रक्त कटाक्षम य जीवन का फल ठाकुर ने देखा ई क्षया जीव या निर्जरान निर्ब्र एकदम महाराज ताजे हो गए चलो उठाओ अब उठाओ उठाओ मंद्राचल खोल चलो स्वामी राम उठेगा नहीं ध्यान देना कह क्यों कि अगर हाथ टूटे होते पैर टूटे होते घुटे टूटे होते टूटी टूटी होती कोई बात नहीं ये तो सब ठीक हो गया हमारा कुछ और भी टूट गया है हमारा कुछ और टूट गया है क्या क्या भग्न मनसा हमारा मन भी टूट गया और जब मन टूट गया तब तो ये नहीं हो सकता भग्न मनसा हमारा मन भी टूट गया इसलिए हमसे नहीं ठाकुर मुस्कराए बड़े प्रेम से बड़े मुस्कराये मुस्कुरा करके ऐसे एक हाथ से पकड़ा ध्यान देना तो खुद किचकिचा के पकड़े होंगे खिचकिचाए होंगे अरे एक हाथ से पकड़ना है तो खिचकिचाना जरूरी है रात ताक ताकत लगाया होगा आख के मुंह केड़ी सब या किया होगा खूब मजे में नहीं हंसते में कई दर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 गिरिम चारोप्य गरुड़े पर्वत को गर्म पर और फिर स्वयं आरोही स्वयं चढ़ गए अ प्रयऊ अब भी राम जी मंदिरा चलाया देवता और दैव्य मिलकर के समुद्र का मंथन करने लग गए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 अब दोनों टुकड़ा महाराज ठाकुर ने पकड़, यो पकड़ा योग और यो पकड़ के दोनों हाथों से यो मत रा मंद्राचल वो है एक दूसरे ये दोनों मंद्राचल मैं महाराज एक श्लोक बड़ा बढ़िया श्लोक है व्याख्या तो मैं इसकी न कर पाऊंगा समया भाव है लेकिन साधारण अर्थ के साथ इस श्लोक का आनंद लें ब्यास शब्दों ने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 जो कभी हारे नहीं और संसार को अभय दान देने वाले ऐसी भुजाओं से पकड़ करके मथ रहे हैं अब जरा ब्यास जी भारत के शब्दों में मेघ श्या कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युत मूर्ध निभ्रजत बिलुलित कच माला कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही श्रद्धर जरा माला खाने मिले ये माला किसी मां कहीं इधर जा रही